पातंजल योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय न्याय दर्शन तेरह हेतुवाभाष हेतुआभास वे हैं जो हेतु लक्षण के न होने से है तो अहेतु किंतु हेतु के समान हेतुवत भासते हैं ये पांच प्रकार के होते हैं क सभ्यभिचार हेतुवाभाष जो एक में अर्थात केवल साध्य में ही नियत न हो अर्थात अव्यवस्था में हो जैसे किसी ने कहा शब्द नित्य है स्पर्शवान न होने से स्पर्श वाला घट अनित्य देखा जाता है शब्द वैसा स्पर्श वाला नहीं इसलिए शब्द नित्य है यहां दृष्टांत में स्पर्शत्व और अनित्य स्वरूप धर्म साध्य साधन भूत नहीं है क्योंकि परमाणु स्पर्शवान है किंतु अनित्य नहीं नित्य है ऐसे ही यदि कहें कि जो स्पर्शवान नहीं वह नित्य है जैसे आत्मा तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि बुद्धि स्पर्श वाली नहीं किंतु नित्य नहीं अनित्य है इस कारण दोनों दृष्टांतों में अभिचार होने से स्पर्श सत्व न होना हेतु व्यविचार हुआ ख विरुद्ध हेत्वाभाष सिद्धांत को अंगीकार करके उसी का विरोधी जो हेतु है वह विरुद्ध हेतु है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि कार्य है यह कार्य होना नित्यता का विरोधी है न कि साधक ग प्रकरण सम हेतु हेत्वाभा विचार के आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्ष को प्रकट करते हैं उसकी चिंता संशय से लेकर निर्णय तक जिस कारण की गई है वही निर्णय के लिए काम में जाता है तो दोनों पक्षों की समता से प्रकरण से आगे नहीं बढ़ता इसलिए प्रकरण सम हुआ जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है जो नित्य धर्म का ज्ञान न होने से यह हेतु प्रकरण सम है इससे दो पक्षों में किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि यदि शब्द में नित्यत्व धर्म का ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं बनता अथवा अनित्यत्व धर्म का ज्ञान शब्द में होता तो भी प्रकरण सिद्ध न हो, होता अर्थात यदि दो धर्मों में से एक का भी ज्ञान होता तो शब्द अनित्य है कि नित्य यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता घ साध्य समहेत्वाभाष स्वयं साधनी होने के कारण जो साध्य से कोई विशेषता नहीं रखता वह साध्य सम है जैसे छाया द्रव्य है यह साध्य है गति वाला होने से यह हेतु है क्योंकि छाया का गतिमान होना स्वयं साध्य कोटि में है इसलिए यह हेतु साध्य से विशेष नहीं इसलिए साध्य के सम हुआ क्योंकि छाया में जैसे द्रव्यत्व साध्य है वैसे ही गति भी साध्य है कालातीत हेतु हेतुआभास जिस अर्थ का वर्णन समय चूक कर किया गया हो उसे कालातीत कहते हैं हेतु का काल वह है जब अर्थ संदिग्ध हो किंतु जब अर्थ किसी प्रबल प्रमाण से निश्चित हो तो वहाँ हेतु उसे उलट कर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता जैसे कोई कहे कि अग्नि उष्ण नहीं है क्योंकि द्रव्य है तो यह हेतु कालातीत है क्योंकि जब अग्नि का उष्ण होना प्रत्यक्ष से निश्चित है तो यहाँ उष्ण न होना सिद्ध करने के लिए हेतु का काल ही नहीं क्योंकि अग्नि का उष्ण न होना प्रत्यक्ष से बाधित है अतएव नवीन न्यायिक कालातीत को बाधित भी कहते हैं